बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्यायचार ब्राह्मणतीन स वैस् संदे क्रमेण संप्रसन्न सन सं सुसुप्ते स्थित कथम संप्रसन स्वप्न सुसुप्त प्रविवु स्वप्नावस्थ एव रमु दर्शनादिना चरित्वा कथा मित्रबंधुजनदर्शना चरकफल श्रमुपल्य दृष्ट न कृते पुण्य च पुण्यफल पापफल पाप न तो पुण्यपोर साक्षा दर्शनमस्ती तस्मा पुण्यपाभ्यामुब्द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 स्वप्नावस्था में रहने पर ही मित्र और बंधुजनों के दर्शनादि से रति का अनुभव कर तथा अनेक प्रकार से विहार कर अर्थात उस विहार के फल फलस्वरूप श्रम की उपलब्धि कर तात्पर्य कि केवल देखकर करके नहीं किसे पुण्य पुण्य फल को और पाप पाप फल को वह हम कह चुके हैं कि पुण्य और पाप का साक्षात दर्शन नहीं होता इसलिए वह पुण्य पाप से अनुबद्ध नहीं होता जो पुरुष पुण्य पाप करता है वही उससे अनुबद्ध होता है केवल दर्शन मात्र से उसका अनुब्ध नहीं होता तस्मा स्वप्नों मृत्युमतीमते न मृत्युपाण्य केवलम अतो न मृत्यो रात्मस्वभाव मृत्युश्चेत स्वभाव से स्वप्ने कुयाद न तो करोति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 शंका किंतु जागृत में तो यह इसका स्वभाव है ही न बुद्ध्यादुपाधि तच्च प्रतिपादी इति ध्यातीव लेलायतीवेन्ते ना स्वप्ने मृत्युपाद क्रमण स्वाभाविक शंका अनेमोक्षता सधान नहीं यह तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही यह बात ध्यान सा करता है अत्यंत चंचल सा होता है इस वाक्य में सादृश्यता प्रतिपादित कर दी गई है अथवा सपनावस्था में मृत्यु के रूपों का नियमतः अतिक्रमण करने के कारण उसके स्वाभाविकत्व की आशंका अथवा आत्मा के अनिर्मोक्ष की आशंका नहीं हो सकती तथा चरित्र शरणफलम समुपलभे तथा संप्रसादातर काल पुनः प्रतिन्यायम् प्रति यथान्यागत यथा आयो न्यायः अयन निर्गमन पुनः पूर्वगमन वैपरीत्य गमन स प्रतिन्य यथागत प्रतियोनि यथास्थानम् स्वप्नस्थान्धि सुसुप्तम् प्रतिपन्नः संय्यस्थान पुनरागछति प्रतियोनि आद्रवती स्वनाय स्वप्नास्थाजीव वहाँ स्वप्नावस्था में विहार करके अर्थात विहार के फल श्रम को उपलब्ध करके फिर सम के अनुभव के पश्चात पुनः प्रतिन्याय यथा न्याय जिस प्रकार की आया था निश्चित आय को न्याय कहते हैं तथा तो अयन निर्गमन का नाम आज आए हैं पुनः पहले जाने के विपरीत क्रम से अर्थात जाकर जो फिर उल्टे लौट आता है आना है आना उसे न्याय कहते हैं अर्थात जिस प्रकार गया था उसी प्रकार उल्टे वापस आ जाता है यथा स्थान स्वप्न स्थान से ही सुसुप्ति को प्राप्त होकर वह यथा स्थान फिर आ जाता है अर्थात वह प्रतियोगनि यथास्थान स्वप्न यानी स्वप्नस्थन के लिए ही लौट आता है नपन न कौती पुण्यपापे तय पश्यति पश्यती कथम अवगम्यते यथा यते तथा कौत्यवस्पने तुल्यत्वाद दर्शनस्य इत्यत आह स आत्मा यकंचिति पश्यति पश्य पुण्यपाप फल अनन्वागत ननु बंधस्तेन भवति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 अनन्वगत बिना बांधा हुआ ही रहता है अर्थात वह उससे बंधता नहीं है यदि ही स्वप्ने कृतमे तेन तेना सियाना स्वप्नुत्थित समन्वागत सैत् न चलोकेतकर्मणा अन्वागत न ही आगस आगसकारिणा आत्मान मनते कच्चि न च स्वप्नदेश आगह शुवा लोकस्थ गर्हती परि परिहर वो नन्वागत एवं तेनाती यदि उससे स्वप्न में वैसा किया है हो ही होता तो वह उससे बंध जाता और स्वप्न से उठने पर भी उससे संश्लिष्ट रहता किंतु लोक में स्वप्न में किए हुए कर्म से संत होने की प्रसिद्धि नहीं है स्वप्न के हुए अपराध से कोई भी पुरुष अपने को अपराबि नहीं मानता और लोग भी स्वप्न देखने वाले के अपराध को सुनकर उसका तिरस्कार या त्याग नहीं करता अतवा उससे असंश्लिष्ट ही रहता है तस्वास स्वप्ने कुरोपलभ्य न तो क्रियासी परमार्थत अतएव त्रिभी सह इति श्लोक उक्ता आख्यातार्च स्वप्न स्वप्नस्य सह शब्दे नाचक्षति हस्तिनोद्य घटीकृता धावतीव मैया दृष्टा अतो न तस् कर्तृत्वित अतः स्वप्न में पुरुष केवल करता हुआ सा दिखाई देता है वस्तुतः उस समय कोई क्रिया नहीं होती इसी से मानव वह स्त्रियों के साथ आनंदानुभव करता रहता है ऐसा मंत्र में कहा है स्वप्न का वर्णन करने वाले भी उसका इव शब्द के साथ ही वर्णन करते हैं आज मैंने हाथियों को एकत्रित होकर दौड़ते हुए से देखा, इसलिए स्वप्न दृष्टा में कर्तृत्व नहीं है कथम पुनरसा कर्तृत्व कार्य कर मृत संश्लेषो सतु क्रिया हेतु न नृत कचित क्रियावान दृश्य से अमृतचात्मा अतो संग यस्माच्चा संगो यं पुष्त तस्वागतस्तेन स्वप्नदृष्ट अतएव न क्रिया कर्तव्य कथितुपप्य कार्यक्रसंश्लेश कर्ति सश्लेश संगो हिंपुर तस्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 कर्तृत्व होता है और इस पुरुष को वह है नहीं क्योंकि वह पुरुष असंग है अतः अमृत है एवं एवेत्याज सोएम भगवते सहस्रम दी अत ऊर्धि मोक्ष पदार्थ से कर्मेक सम्य दर्शित तत्वाद। अतः ऊर्ध्य मोक्षा जैव ब्रूहिति जनक याज्ञवल्क यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्र मुद्रा देता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए क्योंकि ऊपर मोक्ष पदार्थ के एक देश कर्म विवेक का अच्छी तरह दिग्दर्शन करा दिया गया है इसलिए अब आगे मोक्ष के लिए ही वर्णन कीजिए स्वप्नावस्था के भोगों से आत्मा की असंगता तत्र असंगो ह्यु पुषा यसंगता कर्तित्वे हेतुरक्ता उक्त च पूर्व कर्मवशा स ईयती यत्र काममिति कामस्य संगः अतो असिद्ध हेतुरक्त असंगो पुरुषः इति संका वहां पूर्व मंत्र में असंगो ह्यु पुरुषः इस वाक्य द्वारा असंगता ही कर्तित्व में में हेतु गई है और पहले यह भी कहा है कि यह कर्मवश जहाँ इसकी इच्छा होती है वहीं चला जाता है तथा तो इच्छा ही संग है इसलिए क्योंकि यह पुरुष असंग है यह तो असिद्ध होती ही है हेतु ही कहा गया है न तु तदस्थि कथम ही असंग एवे ते तदुच्यते समा बात नहीं है तो फिर यह असंग ही किस प्रकार है सो तो बतलाया जाता है स व एत स्वप्ने चर दृष्टव पुण्यं च पापम च पुनः प्रति प्रतिनिया द्रवती युद्धाताय स किचिन पत्य गसंगोह हम पुरमेतयागल्यसोह भगवते सहस्रम दूर्धम विमोक्षाव ब्रूहेती वह यह आत्मा इस स्वप्नावस्था में रमन और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँ से आया था उस जागृत स्थान को ही लौट जाता है वह वहाँ वह जो कुछ देखता है उसे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि वह पुरुष असंग है जनक याज्ञवल्क यह या बात ऐसी ही है मैं श्रीमान को सहस्र मुद्रा भेंट करता हूँ इसे आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए सवा एक एश एक स्वप्ने स वेष पुष्ह संप्रसा प्रत्यागत स्वप्ने रिवा यहाम दृष्टि पुण्यं पापम चर्वपुरत बुद्धाताय जागृतस्थानय तस्मासंगवायं पुषा यदी स्वने संगवान्याद कामी तत्संग जैर्दोषुद्धाताय प्रत्यागतो लिपियेता सवा ऐसा वह यह पुरुष इस स्वप्नावस्था में सुसुप्ति से लौटकर स्वप्न में रमण और बिहार का रक्षानुसार पुण्य और पाप को देखकर ही इत्यादि सब अर्थ पूर्व समझना चाहिए बुद्धांत व जागृत स्थान के लिए ही लौट आता है अतः यह पुरुष असंग ही है यदि यह इच्छावान होने के कारण स्वप्न में संगवान होता है तो जागृत अवस्था में लौटने पर यह उन संगजनित दोषों से लिप्त हो जाता है जागृत अवस्था के भोगों से आत्मा की असंगता अथाश स्वप्ने संग स्वप्नसंगजोष जागृते प्रत्यागत न लिप्यते एवं जागृतसंगजैरपी दोषैर्न लिप्यत एव बुद्धांत तरेतु तदे तदुच्यते जिस प्रकार यह स्वप्नावस्था में असंग होने के कारण जागृत स्थान में लौटने पर उन स्वप्न संग जनित दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जागृत जनित दोषों से लिप्त नहीं हो सकता यही बात अब कही जाती है स व एस एत बुद्धांचरिध पुण्यम च पापम च पुनः प्रतिन्तिया द्रवती स्वप्नाताज वह यह पुरुष इस जागृत अवस्था में रमण और विहार कर तथा पुण्य और पाप को देख कर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से स्थान यथास्थान अवस्थान को ही लौट जाता है सवा ये सीन बुद्धांत बृद बुद्धांत जागृते रह चरित्रेत्यादि पुर्वतः स युद्धां कितना पश्च्यनवन्वागतेन भावती असंगो पुरुष इति वह यह पुरुष इस बुद्धांत जागृत स्थान में रमण और विहार कर इत्यादि अर्थपूर्व समझना पूर्व समझना चाहिए वह उस जागृत अवस्था में जो कुछ देखता है उससे असंश्लिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है नृष्ठे कथम अवधार्यते कौती तुण्यपापे तत्फल च पश्य शघा किंतु यह कैसे निश्चय किया जाता है कि वह उन्हें देखकर ही लौट आता है वहाँ तो वह पापों को करता भी है और उनका फल भी देखता है न कार का करती कारकावभाषकृत्पत्ते आत्मनवाय ज्योतिषा आस्ती इत्यादि आत्मज्योतिषावभाषि कार्यकरणसंघा तो व्यवहर तेनाश कर्तृत्वचर्य न स्वतः कर्ति तथा इति ध्यातीव लेलायतीव्यामे न स्वतः इह तो पेक्ष निरपेक्ष उच्यते दृष्टि पुण्य पापम च नृत्ति तेन न पूर्वापरा व्याघाता शाम परम न कौती न लिप्यते क्रियाफल तथा च चगवत अनादिवान्न निर्गुण परमात्मा शरीर स्थौत न करोते न लिप्यते ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका कर्ता कर्मादि कारकों के अवभाषक रूप से ही है यह पुरुष आत्मज्योति के द्वारा ही रहता है इत्यादि उक्त के अनुसार आत्मज्योति से अवभाषित देहेंद्रीय संघात व्यवहार करता है उसके कारण उसके कर्तित्व का आरोप किया जाता है जिसमें स्वतः कर्तित्व नहीं है ऐसा ही कहा भी है ध्यान करता हुआ सा अत्यंत चंचल होता हुआ सा इत्यादि इसका कर्तित्व बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही है स्वतः नहीं है यहाँ तो उपाधि की अपेक्षा न रखकर कर की अपेक्षा से ही ऐसा कहा जाता है कि वह पुण्य को देख ही लौट आता है करके नहीं इसलिए जहाँ पूर्वापर के व्याघात के आशंका नहीं है क्योंकि निरुपाधिक होने के कारण वह परमार्थतः नहीं करता और न फल से लिप्त ही होता है ऐसा है श्री भगवान ने भी कहा है एक नंदन यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहते हुए भी न रह करता है और न लिप्त होता है इत्यादि तथा सहस्रदानम तो कामप्रविवेक से दर्शित्व तथा स वा एष एतस्मिन् एक स वस एत बुद्धांेताभ्याभ्यासंगत प्रतिस्बुंते स्व्ना प्रसन्नो सबद्धवैन कार्यादश स्व संग एववाय अतमृत स्थानयम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 अंताय धावती चुसुप्तम दर्श्यति यदि प्रतियोगी प्रतियोगिस्था यथास्थान स्वप्नांत यानी सम के प्रति ही लौट आता है दर्शन वृत्ति स्वप्न का स्वप्न शब्द से उल्लेख देखा गया है अतः अंत शब्द से उसके विशेषण को ही विशेषण की उत्पत्ति होती है अतस्मा अंताय धावति इस वाक्य से वाक्य के अंताय पर से श्रुति सुसुप्त को प्रदर्शित करेगी यदि पुनरव मुच्य से स्वना चल्वा ऐसती स्वप्ना बुद्धात चेटे दर्शना इत्यत्रापि दर्शन वितरेव स्वप्न उचित इति तथापि दृश्य असंगता ही सीसाधिता सिद्ध यस्मा जागृते दृश्य पुण्य च च च चरित्वा पापम चरिचनागत न दोषे भवति और यदि ऐसा कहा जाए कि स्वप्ना चरित्वा और एताव सचरे स्वप्ना च ऐसा देखे जाने के कारण